रिकॉर्ड हो रहा है अंदर श्री चैतन चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नाई गौर हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय जय गोपाल राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमनि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भोलवंडावन बिहारी लाल की जय ऊं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ऊं जय ति पर सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल वायम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहम बराकूपो तस्य हरे पदकमल वंदे श्री, तो पद श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र जा सहगण रघुनाथित तम सजीव साद सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्री, श्री राधाकृष्ण पदा सह गण ललताश्री विशाखाविता आयान लंबित भुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ युगधर्म पालौ यस्मिन् जगत्वता वंदे कृष्णपरिंद युग यस्ंगीदृशा वक्षौज प्रणीकृते विलसती स्निधोंगस्व काीरम तलशोणिमोपरीतनेस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रका निर्व्याजमा वाछाकारायण नमस्कृत्य नरम चम देवी सरस्वती ततो ततोदी वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्योच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति ूपुर्गति जनकदयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरसी यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्स हरि ही बोल सुवृंदावन बिहारी जय जय जय जय आय आय सब वैष्णव बैष्णवो का यहां पड़ी सब में कूट -कूट आप का बहुत बहुत स्वागत और अत्यंत अत्यंतार्थ <laughs> हुआ जो आप कृपा करके कुटिया को पवित्र कर रहे हैं पधारें आइए आइए डॉक्टर साहब <laughs> आओ डॉक्टर साहब आइया कृपा ओहो ऊपर बैठ लो हाँ कोई कट नहीं जय जय डॉक्टर साहब मां ऊपर बैठ बैठ ले निकली आ बैठने के ऊपर कहीं बैठो बैठ हाँ। भले जगह छूटी है परन्तु तो आप लोग सब करवा के भी आज माइक थोड़ा सा गया हुआ है है वो <स्थी> <स्थी> वो वो बंद के नहीं चल कोई अपन तो पे पे इतने पर्याप्त घर माइक मतलब एम्पलीफायर खराब हो गया है है हाँ भैया तो परम मंगल श्री चैतन चरता श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले हैं और श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामीपाद को उपदेश दे रहे हैं और ये आदेश प्रदान कर रहे हैं कि स्मृति ग्रंथों की तुम रचना करो श्रुति और स्मृति दो प्रकार का ग्रंथ हैं। श्रुति का तात्पर्य है कि जहां पर सीधा सीधा भगवत बचन कोई ऋषि अपने कान में श्रवण करता है उसका नाम है श्रुति और स्मृति का तात्पर्य है कि उसने जो सुना है उसको स्मरण करके वो दोबारा उसको प्रस्तुत करे उसका नाम है स्मृति तो श्रुति सीधे सीधे भगवान के वचन है और स्मृति भगवान के वचनों के आधार पर ऋषियों ने उनको सुबोध बना करके जिस तरह से प्रस्तुत किया वो स्मृति कहलाती है स्मृति की भी अपनी आवश्यकता है अपनी उपयोगिता है क्योंकि भगवत भजन में स्मृति कहीं जीवन की शैली को स्थापित करने में बड़ी उपयोगी होती है विश्व के किसी भी धर्म को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं जितने भी विद्वान हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत अच्छे विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिकों में अध्ययताओं में रहे भारत के राष्ट्रपति रहे उन्होंने धर्म के विषय में चार जो भाग हैं वो धर्म को प्रत्येक विश्व के धर्म को चार भागों में हम विभाजित कर सकते हैं पहला है पर परतत्व का तत्व विवेचन उसमें क्या शक्तियां हैं क्या तत्व है इसका विवेचन और इसी को हम दर्शन कहते हैं जिसका ये एक रूप फिलोसफी है तो वो दर्शन जो है वो एक जिसमें कहीं जो परतत्व है उस परतत्व के स्वरूप का विवेचन होता है दूसरा जो है इसको हम ज्ञान कांड भी कह सकते हैं कि एक तत्व से ही अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं और वे अनेक वस्तुएं उस एक तत्व की उपासना में उपयोगी होकर के विराजमान है विश्व के प्रत्येक दर्शन में जो परतत्व है उस परतत्व के साथ में एब्सोल्यूट रियलिटी जो है उसके साथ में कहीं ना कहीं भावनात्मक संबंध जोड़े जाते हैं और उस भावनात्मक संबंध को ही हम उपासना कांड कहते हैं तो ज्ञान कांड और उपासना कांड ये दो हुए उपासना कांड का तात्पर्य है उपमाने निकट आसमाने बैठना अर्थात श्री प्रभु के पास में बैठकर के उनकी साक्षात सेवा करना और उनके साथ में कहीं ना कहीं भावात्मक संबंध को जोड़ना तो ईश्वर के साथ में जो कोई रिलेशनशिप जोड़ी जाए संबंध जहां अपना उनके साथ में एक संबंध स्थापित किया जाए उसके ऊपर आधारित है उपासना और विश्व के प्रत्येक धर्मों में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति रस्में, भाव संबंध को स्थापित करके दास से सेवक संबंध इनको स्थापित करके कहीं ना कहीं भावना की गई और उसके लिए विशेष अनेक अनेक जो गीत हैं उन अनेक गीतों को सब जगह निरूपण किया गया चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ में कोई भावात्मक संबंध भारत में तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं भावात्मक संबंध उनका बहुत विस्तार के साथ में वर्णन किया गया परन्तु कहीं न कहीं ईश्वर के साथ में जो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है उसको भी स्थापित किया गया वो उपासना होकर के विराजमान और उसमें हम कहीं सेवा करते हुए विराजमान हैं माने प्राप्त साधनों के द्वारा ईश्वर को कहीं सुख देने का प्रयास इसका नाम है उपासना आराधना का मतलब ही है आराधना की परिभाषा जीव समझ ने दी कि हमको जो साधन प्राप्त है उन साधनों के द्वारा हम उस परतत्व को का कहीं किसी प्रकार से पूजन करके उसको सुख प्रदान करने की भावना धारण करें इसी का नाम है उपासना या आराधना राजमाने सिद्धि साधन उपमाने निकट रह करके उस पर तत्व के साथ में कोई साधन करना ये उपासना हो आराधना हो गई आराधना उपासना एक ही चीज है तो ऐसा हम करते हुए विराजमान हो तो ये दूसरा हुआ एक था ज्ञान कांड दूसरा हुआ उपासना कांड तीसरा जो है वो है कर्म कांड प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ एक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो कि धार्मिक क्रियाएं हैं और जिनसे जीवन के संस्कारों को प्रस्तुत किया जाए ये जो कर्मकांड हैं ये कर्मकांड दो तरह से कहीं प्रस्तावित हुए एक तो हुआ दैनिक कर्मकांड दैनिक कोई न कुछ रिचुअल्स हम प्रस्तुत करने डेली और दूसरा है कहीं कैजुअल कोई विशेष अवसर पर आने पर हम कोई कार्य करते हुए विराजमान तो नैमित और नित्य ये दो प्रकार के कर्मकांड कहीं ना कहीं स्थापित किए गए और वे विश्व के प्रत्येक दर्शन में कहीं ना कहीं प्रत्येक धर्म में कहीं ना कहीं इन कर्मकांडों को स्थापित किया गया जन्म होने पर विवाह होने पर समाप्ति पर, जीवन की समाप्ति होने पर किसी न किसी प्रकार से जो क्रीमेशन और उसके जो रिचुअल्स हैं आ, अंतिम संस्कार और उन अंतिम संस्कार में विभिन्न जो चेष्टाएं हैं और जीवन की दिनचर्या को भी नियमित करने के लिए कुछ जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं अपनाई गई और धार्मिक चेष्टाएं उनमें विराजमान हैं, जिनमें विशेष रूप से देह की शुद्धि होने पर कहीं मन की शुद्धि होगी और मन की शुद्धि होने पर फिर भगवत स्मरण में कहीं उपयोगी सरलता की प्राप्ति होगी इसके लिए वे संस्कार प्रस्तुत किए गए जय जय जय बाबा। वे संस्कार प्रस्तुत किए गए तो उन संस्कारों की अपनी आवश्यकता है उन संस्कारों को भी करते हुए साधक ब्याजमान हो तो ये इसको हम कहेंगे कर्म कांड तो ज्ञानकांड उपासना कांड और कर्म कांड एक चौथा भाग भी है और वो चौथा भाग है धर्मशास्त्र ंडावन बिहारी लाल की जय बड़ी गुसाई जी महाराज की जय बड़ी कृपा बाबा की कृपा से गुसाई जी की कृपा कर्प मिल जाए जय जय जय तो जो धर्मशास्त्र है उस धर्मशास्त्र की अपनी महिमा है और धर्मशास्त्र की महिमा होने पर हमें कुछ वर्जनाओं के साथ में हम अपने जीवन का स्थापन करते हैं विधि शास्त्र का धर्मशास्त्र विशेष रूप से नियमन करता है विधि का मतलब है कि जहां जो वस्तु प्राप्त नहीं है अप्राप्ते प्राप्ति कारणम जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराने का जो विधान है उसका नाम विधि है धर्मशास्त्र कभी भी ये नहीं कहता है जो वस्तु प्राप्त है उसके लिए वो नहीं कहेगा उसमें कहीं नियमित करने का वह प्रयास करेगा श्वास लो भोजन करो इसका धर्मशास्त्र नहीं करेगा तो प्राणायाम करके श्वास को ये विधि हो गई भोजन करो ये तो स्वाभाविक है जीवन उनका धर्म है परंतु आज एक आदशी है भोजन मत करो तो प्राप्त में जहां कहीं नियमन किया जाए उसका नाम विधि है तो अप्राप्ते प्राप्त कारण जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति जो कराए उसका नाम विधि है तो शास्त्र धर्म शास्त्र के द्वारा विधि की भी प्राप्ति हो रही है भाई भोजन में अनेक चीजें हैं परंतु इन चीजों को खाया जाएगा ये चीज निषि है व्यक्ति यहां पर विशेष रूप से स्नान करे तो ये जहां रुचि नहीं है वहां पर भी रुचि उत्पन्न करना या जहां रुचि है उसको कहीं निषेध करना यह धर्मशास्त्र विशेष रूप से करता है तो धर्मशास्त्र एक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करता है और धर्मशास्त्र साथ साथ में कहीं जो मानव की विषयों में साहित्य प्रवृत्ति है उस विषयों की सहज प्रवृत्ति को नियमित करने का कंट्रोल करने का भी प्रयास करता है तो ये धर्मशास्त्र तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म के पांच भाग चार भागे ज्ञान कांड उपासना कांड कर्म कांड और धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र में प्राय बहुत सारी चीजें सारे विश्व में एक सी प्राप्त होती हैं, जैसे पवित्र रहो बड़ों का आदर करो गुरजनों का आदर करो दीन दुखी के ऊपर सेवा करो दान करो ये प्रवृत्तियां पूरे विश्व में एक सी प्राप्त होती हैं श्री भगवत भक्ति में भी इन्हीं से मिलती जुलती कुछ बातें जो कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहयोगी होती हैं, उन्हीं को ही स्मृति शास्त्र के रूप में स्थापित किया गया इन चाओं का विशेष रूप से जो वर्णन हुआ हुआ शास्त्र में दर्शन के अलावा और उपासना के अलावा फिर कर्मकांड और धर्मशास्त्र इन शुचि अशुचि इन इत्यादि का वर्णन कहीं ना कहीं भजन में उपयोगी होकर के विराजमान होता है इसलिए श्री भक्ति के जो साधक हैं भक्ति शास्त्र भक्ति के रागानु का मार्ग को या भक्ति मार्ग को पांच भागों में विभक्त करता है एक भाग है उसको हम कहेंगे स्वाभिष्ट में दूसरा हुआ स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिभाव भावमय हो गया जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण इनका हम पालन करें दूसरा हुआ स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है कि उसके लिए हम साधन भक्ति करें स्वाभिष्ट भाव में माने प्रभु के साथ में हमारा अपना संबंध ये हो गया स्वाभिष्ट भाव अपना अभिष्ट अपना डिजायर जो ईश्वर के साथ में जो रिलेशनशिप है उस भाव को उस इमोशन को कहीं धारण करते हुए विराजमान होना तो स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है उसे प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति साधक का स्वाभिष्ट भाव होना चाहिए कि ठाकुर मेरे वो उपास्य हैं मैं उनका सेवक हूं वे मेरे सखा हैं मैं उनका सखा हूं वे मेरे बालक हैं मैं उनका माता पिता हूं या वे पिता हैं मैं उनका बालक हूं वे मेरे प्यारे हैं मैं उनकी प्रिया हूं इस प्रकार के भाव को धारण करते हुए जो विराजमान होना है उसको हम कहेंगे स्वाभिष्ट भाव मैं अब उनको प्राप्त करने के लिए हम जो साधन करेंगे उनमें नौ प्रकार के साधन विशेष रूप से हैं उनको नवदा वक्ति कहेंगे इन नवदा वक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास से सक्ष आत्मनिवेदन श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन और अर्चन अर्चन के विस्तार के रूप में वहां पर गुरुपादाश्रय भी आ जाएगा अर्चन के विविध विस्तार के रूप में संत सेवा भी आ जाएगी एकादशी वृद्धि भी आ जाएंगे तुलसी मेहमा इत्यादि भी आ जाएंगे तो इसमें विभिन्न वृत इत्यादि को वो कहीं स्वाविष्ट भाव संबंधी में आ जाएंगे स्वाभिष्ट भाव अनुकुल अनुकुल का तात्पर्य है कि हम उसके अनुरूप ही, ही ष इत्यादि धारण करके विराजमान हो जैसे तिलक कंठी इत्यादि को धारण करना यह हो गया स्वाभिष्ट भाव अनुकूल अनुकूल धारण करने पर हमारी भावना श्री प्रभु के, प्रत, के प्रति श्री मदनोहन के प्रति अति आसक्ति के साथ में जुड़ती हुई विराजमान होगी और स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध का तात्पर्य है जिसके लिए सात्विक जीवन का सत्वगुण जीवन का एक क्रम बन जाए इस क्रम के लिए हमको शौच आचार इत्यादि को पालन करना चाहिए पवित्रता पवित्रता उसमें दैनिक कृत्य कैसे हो कैसे पवित्रता को रखा जाए इस पवित्रता अपरस इन सब की स्थापना कौन सी चीज ग्रहण की जाए कौन सी चीज ग्रहण नहीं की जाए देश काल के अनुसार कैसे वस्तुओं को ग्रहण किया जाए और यदि शास्त्र के विरुद्ध अप्राप्त प्राप्त कारण जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराने का जो कारण है यदि उसके विपरीत कहीं आचरण किया है तो हम कैसे उसके लिए प्रायश्चित करें उस प्रायश्चित इत्यादि रिपेंटेंस उसको भी हम कैसे करें उसको भी कहीं साधक धारण करते हुए विराजमान हो तो ये सब धर्म शास्त्र के प्रसंग में उपस्थित होगा ये भी सब भक्ति के लिए उपयोगी हैं इसीलिए श्रीमन महाप्रभु यहां पर सनातन गोस्वामी जी को उपदेश प्रदान कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से ये जो महाप्रभु ने संक्षेप में उनको इन विषयों के ऊपर शास्त्र के अनुसार लिखने का आदेश दिया स्मृति करने का आदेश दिया श्री सनातन गोस्वामी जी उस समय अत्यंत अत्यंत व्यस्त थे सनातन गोस्वामी जी ने प्रमुखतः अपने आप को केंद्रित रखा उपासना पद्धति के ऊपर धर्म के जो चार भाग थे दर्शन उपासना कर्मकांड और धर्मशास्त्र इनमें उपासना के ऊपर सनातन गोस्वामी जी ने अपने आप को विशेष रूप से केंद्रित रखा और उस उपासना को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने बृहद भाग भागवतामृत उसके माध्यम से उसके लिखने में एक विशाल अपने एक चरित्र को अपने माध्यम से अपने व्यक्तित्व को ही कहीं प्रकाशित करने के लिए और साधकों के लिए एक रास्ता बताने के लिए एक गाइडलाइन सबको देने के लिए श्री सनातन व्यस्त थे के लेखन में उस समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनको विशेष रूप से सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं इस काम में व्यस्त हूं तुम बहुत अच्छे विद्वान हो और तुमने सारे शास्त्रों का अध्ययन भी खूब किया है सारी सामग्री भी तुम्हारे पास में प्राप्त है उपलब्ध है, क्योंकि संदर्भ संदर्भ के के लिए, के लिए सनातन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पूरे शास्त्रों को मसडाला था और उनके सारे नोट्स बनाए हुए थे पर कौन कौन से जो शास्त्र के तत्व तो है उनको उस सामग्री को उन्होंने फील्ड वर्क उन्होंने अच्छी तरह से किया हुआ था घूम करके भी और साथ के साथ में डेक्स वर्क भी बहुत भारी काम श्री गोपाल भट्टी ने किया हुआ था संपूर्ण शास्त्र उनमें से चुन चुन करके उन्होंने सारे सिद्धांतों को उन श्लोकों को एकत्रित किया हुआ था तो कहा तुम्हारे पास में अधिकार सामग्री तैयार है एक को समाज संभालते हुए दूसरी सामग्री भी अपने आप अप तुम्हारे पास में प्राप्त है इसलिए तुम हर वक्त विलास लिखो तो गोपाल भट्टी जी ने उस समय संक्षिप्त में हर भक्त विलास लिखा हर हरिभक्त विलास का एक संक्षिप्त रूप भी है संक्षिप्त रूप और वो कहीं जयपुर की लाइब्रेरी में कहीं प्राप्त भी है लघु हरिभक्त बिलास एक क्रम बना करके सनातन गोस्वामी को श्री गोपाल भट्ट जी ने प्रदान किया गोपाल भट्ट जी समय बड़े पसंद हुए मैं श्री रवनाथ का सनातन गोस्वामी जी बड़े पसंद हुए और सनातन गोस्वामी जी ने उसमें कुछ विस्तार भी करके अपनी ओर से जोड़ करके और श्री गोपाल भट्टी ने जो हरे विलास लिखा उसके ऊपर स्वयं ने टीका भी की और टीका साहित्य साहित, ग्रंथ को श्री गोपाल भट्टजी के नाम से ही प्रसिद्ध किया मूलत मेहनत गोपाल भट्टी ने की थी उसका संकलन भी गोपाल भट्टजी ने ही किया था सनातन गोस्वाम जी ने उसमें परिवर्धन संवर्धन किया उसको एडिट किया कुछ संभाला और संभाल करके उनको दिया और और उसके ऊपर टीका भी की और उसको दिया इसलिए हर वक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध हुआ परंतु तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान श्री सनातन गोस्वामी जी का भी है और श्री चैतन चरता मृत में सनातन गोस्वामी जी को श्रीमंद महाप्रभु ने जो उपदेश दिए सनातन गोस्वामी जी ने जो गाइडेंस दी श्री गोपाल भट्ट जी को गोपाल भट्ट जी ने इन्हीं विषयों को इन्हीं क्रम के अनुसार यहाँ पर जो विषय दिया है क्रम दिया है वो भी श्री हरिभक्त बिलास का ही क्रम दिया है तो हरिभक्ति बिलास के में यही विषय सारे लिए गए हैं महाप्रभु ने उनका उपदेश प्रदान किया तो गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दोहार परीक्षण सेव्य भगवान सब मंत्र विचार महाप्रभु ने कहा सनातन गुस्म जी से कि तुम गुरु के लक्षण शिष्य के लक्षण दोनों का परीक्षण कैसे किया जाए भगवान का सेव सेव्य स्वरूप क्या है मंत्र का विचार कैसे हो मंत्रों का कौन मंत्र को ग्रहण किया जाए इन सब के विषय में तुम लिखो तो पूर्व प्रसंग में हम गुरु के लक्षणों का गुरु के स्वरूप का शिष्य के स्वरूप का वर्णन कर आए थे अब गुरु के परीक्षण की बात बृहदभागवतामृत में एक आ गया कि गुरु और शिष्य एक साल तक एक दूसरे का परीक्षण करें। है तो बड़ा कठिन काम क्या मेरी सामर्थ्य है कि मैं अपने गुरु का परीक्षण कर सकू सामर्थ्य तो परीक्षण की सामर्थ्य तो है नहीं हम तो केवल समर्पण कर सकते हैं परंतु फिर भी गुरु में दो व्यक्तित्व विराजमान है परीक्षण करने का तात्पर्य यह है कि गुरु में दो व्यक्तित्व विराजमान है वो व्यक्ति भी है और दूसरी ओर भगवान की कृपा मूर्ति भी है व्यक्ति होने के कारण उसमें कुछ मानव की अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण भी हो सकता है व्यक्ति में स्वभाव वैचित्र्य, व्यक्ति वैचित्र्य ये भी कहीं प्राप्त है साथ के साथ में वो भगवत कृपा मूर्ति है ऐसी स्थिति में गुरु के वे वाक्य जो के अब ये कहा गया कि गुरु के सभी वाक्यों का पालन करो आगे गुरु नाम हम व्यवचार नहीं है। तो अब ये समस्या है कि कहीं ये जरूर विचार रखना पड़ेगा कि कौन से वाक्य उसके भक्ति के अनुरूप हैं और भगवत कृपा मूर्ति होकर के जो विराजमान है उस कृपा मूर्ति के कौन से वाक्य हैं और इंडिविजुअल की कौन से वाक्य हैं तत्वतः तक गुरुवाक्य वे ही कहलाएंगे जो वाक्य शास्त्र के अनुकूल है जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है और ऐसा कोई वाक्य कहा जाता है तो वो वाक्य गुरुवाक्य नहीं है वो उस इंडिविजुअल का वाक्य है वो व्यक्ति का वाक्य इसलिए ये विचार करने के लिए साधक के हृदय में स्पष्ट रूप से बुद्धि होनी चाहिए कि कौन सी बात तो गुरु व्यवहार की दृष्टि से कह रहा है और एक व्यक्ति के वे वचन है और कौन से वचन शास्त्र के अनुरूप जो शास्त्र के अनुरूप वचन हैं उनको ही गुरुवाक्य कहा जाएगा जो शास्त्रानुरूप नहीं है और दूसरी तरह से कही गई वचन है वे वचन गुरुवाक्य नहीं होंगे यदि इस बात का विवेक नहीं रखा जाएगा तो पंथ और संप्रदाय इन दोनों के अंतर को मिटा दिया जाएगा संप्रदाय वो है जहां शास्त्र के वचनों के अनुसार कहे गए वचनों का पालन किया जाए शास्त्र की परंपरा के अनुसार शास्त्र से प्रमाणित जहां परंपरा से प्राप्त होने वाले वचनों का पालन किया जाए और परंपरा अक्षुण हो करके विराजमान हो उसका नाम है शास्त्र पंत जहां परंपरा अक्षुण नहीं है और व्यक्ति कोई बात कह रहा है उसको हम कह देंगे पंत तो हमें पंथों में नहीं पढ़ना है पंथों में पढ़ने पर यह विभाजन करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति का वचन है और कौन सा गुरु वचन है इसलिए तस्मात शास्त्री गीता में यह जो संदेह था इस संदेह को बड़ी स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया स्पष्ट कर दिया कि तस्मात शास्त्र प्रमाणंते तो। शास्त्र तो बोलेंगे नहीं व्याख्या करेंगे गुरुदेव परंतु गुरुदेव जो कुछ भी कह रहे हैं यदि उनके वचन शास्त्र के अनुरूप हैं तो वे वचन मान्य हैं और यदि शास्त्र के अनुरूप नहीं हैं और वे वचन एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति का कहीं शारीरिक धन संबंधी या उसके साधन संबंधी साधनों का उपयोग करने के लिए यदि गुरु ने कोई बात वचन कही है तो वो वचन व्यक्ति के वचन है शास्त्र के वचन नहीं है इसलिए उन वचनों को नहीं माना जाएगा ऐसी स्थिति में अनेक बार भगवान की आज्ञा मानना माने जो गुरुजन हैं उनकी आज्ञा मानना वह गुरु को आनंद देता है और कभी कभी गुरु की आज्ञा न मानना और भी ज्यादा आनंद देता है उल्टी बात महाप्रभु श्री गधार पंडित से कह रहे हैं जैसे मैं गौर देश की यात्रा करने के लिए महाप्रभु निकले गधार पंडित से कह रहे हैं कि भाई तुम गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हो तुमने एक क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है हमारे साथ में क्यों चल रहे हो अब तुम लौट जाओ बोले हाँ थोड़ी देर और चलता हूं थोड़ी देर और चले फिर न करके देखा गदार पंडित साथ साथ आ रहे आरे तुम लौटे नहीं बोल लौट जाएंगे बोले हमने तुमसे कहा ना तुम लौट क्यों नहीं रहे हो गदार पंडित ऐठ गए और मां पे कह रहे हैं सड़क किसी के बाप की है क्या सर्प को तो कोई भी चल सकता है हम भी चल रहे तुम भी चल रहे हो सर्प चलने से हमको रोकोगे क्या बोले अरे भाई लौट जाओ तुमने सन्यास नहीं रखा है श्री गदार पंडित कह रहे हैं कि कोट कोट नियम सन्यास जो मैंने लिए हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं नरक जाने के लिए तैयार हूं इन चरणों को कैसे छोड़ू इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा महापुरु कितने पसंद हुए होंगे आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है और वहां और भी ज्यादा पसंद हो रहे तो कभी तो आज्ञा का पालन करना आनंददायी होता है कभी आज्ञा का उल्लंघन करना और भी ज्यादा आनंददायी होता है तो श्री गंडित उनने आज्ञा का उल्लंघन किया तो और भी ज्यादा आनंददायी हुआ महाप्रु को परंतु तो क्योंकि क्यों रोकना है महापुरुओं को इसलिए जानते हैं कि अभी ये यात्रा पूरी होने वाली है नहीं मुझे बीच में छोड़कर के आना है इसे इनको को हैरान करो ये वृंदावन जाने के उल्लास में मेरे साथ में सब लोग चल रहे हैं और इनकी यात्रा पूरी वो यात्रा पूरी होगी नहीं अधूरी रह जाएगी बीच में लौट आऊंगा इसलिए महाप्रभु फिर सौगंध ला करके कहते हैं कि तुम मेरे, मुझ मेरा प्रिय चाहते हो ना तो मेरी सौगंध है तुम लौट जाओ जब सौगंध लाते हैं तब श्री गदाधर पंडित आप लौट करके चले जाते तो ये एक रस की अपूर्व रीति है उस रस की रीति में श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना वह और भी अधिक सुखदायी हो जाता है तो यहां पर भी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि गुरु शिष्य की परीक्षा ये कभी कभी परीक्षा तो परीक्षा में ये परीक्षा की बात चल रही है गुरु शिष्य परीक्षा इसमें साधक को यह विचार करना चाहिए कि गुरुदेव के कौन से वचन व्यक्तिगत हैं और कौन से उनके शास्त्र के संबंध हैं। कौन से गुरचन है और कौन से व्यक्ति के वचन है इस बात का उसको विचार रखना चाहिए और जो गुरुवचन है गुरवचन शास्त्र से अनुमोदित वचन है उन वचनों का उसको पालन करना चाहिए साथ के साथ में यदि गुरु कहीं कहा भगवत सेवा में प्रमुख नहीं है और व्यवहार में ही एकमात्र प्रवृत्त हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवहार में प्रवृत्त होने पर उनको उनका संग करने पर और यदि उनका कहीं आचरण में पतन हो गया तो उसका संपर्क हमको न लग जाए संसर्ग का दोष हमको न लग जाए इसके लिए परीक्षण करने की आवश्यकता है परंतु तो परीक्षा करना यह मुख्य वस्तु नहीं है क्योंकि परीक्षा करने की जिनमें क्षमता होगी उनमें होगी हर एक में परीक्षा करने की क्षमता नहीं है तो गुरु शिष्य का परीक्षण करने का तात्पर्य है कि गुरु के उन वचनों का तो विशेष रूप से पालन करें और तर्क त्याग करके पालन करें जो शास्त्र के अनुरूप हैं और यदि कोई दूसरे वचन व्यवहार की दृष्टि से वो ये कह रहा है तो उन वचनों का कि जा उसको जाकर के मारिया उसमें लगाया दो दो धोल तो ऐसे वचनों को कहीं विचार करके फिर वो उनके ऊपर आचरण करना चाहिए उसको हम गुरु आज्ञा नहीं कहेंगे उसको कहीं व्यक्ति से वो बात कही गई है वो तो उसको गुरु आज्ञा निकाला जाएगा शास्त्र के अनुरूप यदि कोई है तो उस वस्तु का पालन किया जाएगा परंतु तो, निष्ठा में कई कई बार भाग श्री भक्तमाल आदि में ये कहा गया कि निष्ठा ऐसी है कि वो निष्ठा परम परम फल देने वाली भी हो जाती है श्री जी। उनके यहां पर परंपरा है कि भोजन करने बैठेंगे तो आसन बिछा करके नहीं बैठेंगे उकड़ू बैठ करके भोजन करेंगे क्योंकि एक बार आदेश आया गुरु जी का पत्र भेज रहे हैं पत्र पाते ही मेरे पास में चले आओ उस समय प्रसाद सेवा कर रहे थे तो झूठ हाथ योगी तो उठ करके चल दिए गुरु जी के पास में पहुंचे मुंह में भात लगा हुआ है दाल लगी हुई है हाथ सने हुए हैं बिल्कुल कैसे बिल आपने पत्र में लिखा था ना के पत्र पाते ही तुरंत चले आना तो तुरंत चले आए गुरु जी कितने प्रसन्न हुए बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए बोले अरे बाबा हाथ तो दौड़ा था, था। <laughs> ये थोड़ी कहा था कि पत्र पाते चले आए इसका तो मतलब ये थोड़ी हाथ भी मत दो परंतु ये निष्ठा जो है वो निष्ठा भी कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है। तो गुरु आज्ञा भली बली ऐसी गुरुदेव की आज्ञा परम पर बलवान है और गुरु आज्ञा अविचारणीय है परीक्षा करने की जरूरत नहीं है ये बात भी अनेक अनेक जगह प्राप्त होती है और ये निष्ठा के ऊपर बहुत बड़ी ये आधारित है तो कभी भी गुरुजी जी ये नहीं कहेंगे कि आदमी मत जोड़ यू चला परंतु निष्ठा यहाँ पर प्रकट हो रही है इसलिए उस निष्ठा को यहां बहुत अच्छी तरह से कहीं प्रस्तुत किया गया गुरु शिष्य का लक्षण तो गुरु शिष्य तो की कहीं दीक्षा देने के पहले कहीं परीक्षा भी करनी चाहिए और परीक्षा करके उसके हृदय में निष्ठा कैसी है या गुरु कहीं भजन भगवत भजन में कैसे लगे हुए हैं इनको भी विशेष रूप से बताया गया अब महाप्रभु ने आगे कहा कि दोहार परीक्षण सेव्य भगवान भगवान सेव्य स्वरूप जो भगवान हैं उनका भी विचार करें सेव्य भगवान का मतलब है कि श्री कृष्ण ही परम परम सेव्य हैं अन्य जितने भी अवतार हैं वे वैभव होकर के विराजमान जो देवता आदि के हैं वे त्रुगुणात्मक होकर के विराजमान इसलिए वे उपास नहीं हो सकते हैं कुलदेव आदि वे कहीं बहुत अल्प शक्ति को धारण करके विराजमान हैं इसलिए वे नहीं हैं सबसे ज्यादा उपास्य श्री कृष्ण ही हैं इसलिए श्री कृष्ण को ही परमपरम सेव्य करके साधक को सदा मानना चाहिए सेव्य भगवान भगवान ही परमपरम सेव्य होकर के विराजमान परतत्व होने के कारण कृष्ण सेव्य होकर के विराजमान है अन्य जो है वो कृष्ण के अंश रूप है इसलिए उनकी सेवा की जाएगी तो आगम आदि शास्त्रों की जो देवता है वे स्वर्प शक्ति हैं जैसे यदि कोई ये कहे कि राज प्रशंसा का श्रवण करना राजा की स्तुति उसे गंगा स्नान का फल मिलता है अब बोलो राजा की स्तुति करने पर राजा की स्तुति करने और राजा की स्तुति श्रवण करने पर शास्त्र हैं शास्त्र के वचन ही है कि गंगा स्नान का फल मिलता है परंतु तो इसके आधार पर कोई गंगा स्नान को छोड़ देगा क्या गंगा स्नान का को छोड़ा नहीं जाएगा तो ये बातें कहीं प्रशंसा में ये बात कही गई हैं तो प्रशंसा में कही गई जो वचन है उनको कहीं प्रधान करके नहीं माना जाएगा जो प्रधान वचन है उनको ही माना जाएगा जो सावधारणा श्रुति है उनको माना जाएगा प्रकरण श्रुतियों को नहीं माना जाएगा जहां उपलक्षण में कोई बात कही गई है उसको भी नहीं माना जाएगा इसलिए सब्य भगवत स्वरूप का ध्यान करो का वर्णन करो अर्थात तुम अपने ग्रंथों में इस बात का भी स्थापन करो कि प्रकरण देवताओं की अपेक्षा सावधारणा श्रुति में जिन कृष्ण का वर्णन किया गया है वे कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं और विभिन्न अवसरों पर वैभव की अपेक्षा प्राभव स्वरूप श्रेष्ठ और प्राभव स्वरूप की अपेक्षा स्वयं स्वरूप परम्परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान इस बात का विचार करो और श्री सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी ने इस बात का कहीं विचार भी किया कि कौन सा स्वरूप स्वरूप है कौन सा स्वरूप प्रकाश है कौन सा प्राभव है कौन सा वैभव है कौन सा है आविश अंश और कौन सा है आविश तो आवेश की अपेक्षा अंश श्रेष्ठ अंश की अपेक्षा वैभव श्रेष्ठ वैभव की अपेक्षा प्रभाव श्रेष्ठ प्रभाव की अपेक्षा प्रकाश श्रेष्ठ और प्रकाश की अपेक्षा सर्वस्वरूप स्वयं प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण विश्रेष्ठ है इनका दो प्रकार तो श्री कृष्ण भगवान निष्कर्ष में यही आएगा कृष्ण भगवान ही एकमात्र शेष सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है इनका विचार करो अब मंत्र विचार मंत्र का विचार करो मंत्र के विचार का तात्पर्य है कि साधक को अपना प्रयास भी करना है मंत्र शक्ति का भी प्रयोग करना है और कृपा शक्ति का भी प्रयोग करना है इसका मतलब जैसे एक त्रिभुज है सबसे ऊपर है ठाकुर कृपा शक्ति दूसरी ओर जो विराजमान है वो दूसरे ओर विराजमान है वह है कहीं मंत्र शक्ति और तीसरी ओर विराजमान है वो है व्यक्ति का अपना परिश्रम तीनों वस्तुएं मिलकर के कार्य करेंगी परंतु अपने परिश्रम की अपेक्षा मंत्र शक्ति श्रेष्ठ मंत्र शक्ति की अपेक्षा भगवत शक्ति वह श्रेष्ठ है कृपाशक्ति श्रेष्ठ है यदि कृपा शक्ति नहीं है और केवल मंत्र का आश्रय ग्रहण किया जा तो मंत्र प्रभाव नहीं डालेगा मंत्र के आश्रय में यदि कृपा के बल पर प्रमाद पाल लिया तो भी कहीं गलती हो जाएगी इसलिए कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना है मंत्र शक्ति के बल पर प्रमाद नहीं पालना है और कृपा को सबसे प्रधान करके मानना है यह साधक का मंत्र विचारण में विचार करना है अब अन्य जो मंत्र हैं उन मंत्रों की एक समस्या है कि उन मंत्रों में जो शाप इत्यादि लगे हुए हैं सभी मंत्रों को कहीं शापित माना गया है जितने भी मंत्र हैं उनको कहीं शाप लगे हुए हैं तो शाप मोचन आदि करने की उन मंत्रों में आवश्यकता है श्रीमद् गोपाल मंत्र और भक्ति मंत्र ऐसे हैं कि उनमें शाप मोचन इत्यादि की जरूरत नहीं अन्य जो मंत्र हैं वे सारे मंत्र कहीं वर्ण का विचार करके दिए जाएंगे परंतु दीक्षा मंत्र उसमें विचार नहीं है दीक्षा मंत्र में सबका अधिकार है तो मंत्र विचार अब आगे का एक विषय जो प्रस्तुत विषय चल रहा है वह मंत्र विचार अन्य मंत्रों में शाप हैं उन शाप का मोचन करने की आवश्यकता है उन मंत्रों को करने के लिए कहीं विनियोग करने की आवश्यकता है जब तक विनियोग नहीं है मैंने पहले संकल्प लिया कि गायत्र गायत्री छंदो ऋषि सरिता देवता अग्नि मुखम ब्रह्मशा गायत्री चतुर्विश त्यक्षरा त्रिपदा शट तो गायत्री के स्वरूप का ध्यान उनके विनियोग का ध्यान उनने अन्न का विन्यास हृदयाद न्यास इनको करने की आवश्यकता है परंतु तो श्री हरे कृष्ण मंत्र श्री गोपाल मंत्र इनमें किसी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं वैष्णव मंत्र मात्र मात्र उनमें विनियोग करने की आवश्यकता भी नहीं है मंत्र विचारणा में यह भी विचार नहीं है कि किसको मंत्र दिया जाए किसको मंत्र नहीं दिया जाए वैष्णव मंत्र स्त्री शूद्र बालक किसी को भी दिया जा सकता है जैसे श्री ध्रुव जी का प्रमाण है ध्रुव जी का यज्ञ संस्कार नहीं हुआ है परंतु श्री नारद जी ने ध्रुव जी को प्रणव सहित ओंकार सहित द्वार साक्षर मंत्र उसका उपदेश कर दिया जबकि द्वाद साक्ष्य मंत्र दिया जाता है जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवी संस्कार हो जाता है यज्ञोपवी संस्कार हो जाने के बाद में फिर गायत्री मंत्र का उपदेश होता है परंतु यहां ध्रुव अभी बालक हैं पांच छ वर्ष के परंतु ध्रुव को प्रणर सहित नमः साहित्य मंत्र प्रदान कर दिया द्वादशाक्षर मंत्र कृपा करके श्री नारद जी ने प्रदान कर दिया इसलिए स्त्री शूद्र जो वर्णी अवर्णी सभी को वैष्णव मंत्र प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है और दीक्षा का अधिकार सबको है यह जो बात कही गई कि स्त्रियों को दीक्षा का अधिकार नहीं है ये बात अन्य मंत्रों के लिए कही गई दीक्षा मंत्र के लिए वैष्णव मंत्र के लिए नहीं कही गई ये जो कहा गया कि स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही सारे उनके लिए विवाह और अंत्येष्टि दो संस्कार ही षोडो संस्कारों में उनके लिए विशेष रूप से समंत्रक हैं बात बाकी के जितने भी आ, आ, आ, आ, संस्कार हैं षो संस्कार में चौदह संस्कार वे बिना मंत्र के हो जाएंगे परंतु तो भक्ति के लिए यह बात नहीं है भक्ति में मंत्र का प्रयोग भी आनंद से मंत्र का दान भी आनंद से सबके लिए हो जाएगा तो भक्ति में यह एक विशेषता रही कि भक्ति में मंत्र विचारण भक्ति में मंत्र का विचार नहीं है फिर भी महिमा स्तूय माना ही देवा वीरेण महिमा के साथ में ठाकुर जी की यदि स्तुति की जाए देवता की स्तुति की जाए तो देवता का पराक्रम अधिक प्रकट होता है इस दृष्टि से बीज मंत्र सहित जो मंत्र हैं उन मंत्रों का कहीं कुछ सीमाएं निर्धारित की गई जैसे हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण चलते बैठते उठते वित्र अपवित्र सब अवस्थाओं में किया जाएगा परंतु तो दशाक्षर मंत्र जो मंत्र हैं अठारह अक्षर के या दस अक्षर के दस अक्षर के मंत्र ही प्रधान हैं वे कहीं ये दशाक्षर और मंत्र बीज से युक्त तो होंगे जैसे बीज ही वृक्ष बनता है ऐसे पहले बीज का प्रयोग होगा बीज का विस्तार ही मंत्र के रूप में होगा क हुआ जैसे कृष्ण ल हुआ राधा रानी ई हुआ प्रेम और अनुस्वार कार्त हुआ प्रेम की विभिन्न चेष्टाएं रास बिलास हिरो झूलना झूलन होली जितनी भी लीलाएं हैं वो मकार का विस्तार हुआ अब ये जो बीज है जैसे बीज से ही वृक्ष उत्पन्न हुआ ऐसे ही इसी बीज से जो काम बीज है उस काम बीज से ही हम कृष्ण का ध्यान करेंगे कृष्ण के भी कौन से स्वरूप कृष्ण आयो आय कहकर के चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करके अभी तक हमने देह और देही के ऊपर अपना अधिकार मान रखा था अब देह देही इनको हम ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं ये विचार साधक को रखना पड़ेगा तो कृष्णा है तो इनको विचार करते हुए अब कृष्ण के भी किस स्वरूप का ध्यान करेंगे वो तो कृष्णा है कहने का मतलब है मदन मोहन जो संबंध तत्व के अधिष्ठात्री देवता होकर के विशेष रूप से विराजमान है तीनों एक ही हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों एक होकर के विराजमान परंतु संबंध तत्व शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व परम प्रतिपादित श्री मदन मोहन अब उन मदन मोहन को प्राप्त कैसे किया जाएगा बोल मदन मोहन जो है जयताम सुरत वे श्री राधा और मदन मोहन अत्यंत अत्यंत दोनों एक दूसरे के प्रति सुरत अत्यंत रथ होकर के विराजमान है मन मतेर गति मेरी लिए एकमात्र वे ही श्री मदन मोहन ही एकमात्र गति होकर के विराजमान मेरे सर्वस्व होकर के वे श्री राधा मदन मोहन विराजमान है शास्त्र के सर्वस्व होकर के विराजमान है तो ये हो गए संबंध तत्व अब संबंध तत्व सभी हैं नारायण भी नृसिंह भी मत्स्य भी कुलू भी भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सभी सच्चदानंद हैं तो कृष्ण के भी किस स्वरूप का हम ध्यान करें तब आएगा गोविंद जो दिव्यारण्य कल्पत श्रीमद रत्नागार रत्न सिंह होकर विराजमान है उनके भी किस स्वरूप का ध्यान करें बोल सर्वोत्तम उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप है उनका धीर ललित नायक स्वरूप और धीर ललित नायक स्वरूप कहां है बोले गोपी बल्लभ गोपी माने जो अपने प्रेम को छिपा करके रखे युक्त पर अथवा गोपी का तात्पर्य है जो इंद्रियों के द्वारा अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को सुख को प्रदान करती हुई विराजमान हो उनका नाम हुआ गोपी ऐसी गोपियों को जन माने प्रकट करने वाली अर्थात श्री राधा रानी ही अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को आविर्भाव करके विराजमान हैं उनके जो परम बल्लभ होकर के प्यारे होकर के विराजमान वे होंगे गोपीजन बल्ला तो गोपीजन का तात्पर्य हुआ राधा रानी अनेक अनेक उन गोपियों को प्रकट करने वाली जो कि इंद्रियों से शाम सुंदर को सुख देती हैं ऐसी गोपियों को जन माने उत्पन्न करने वाली ऐसी गोपियों के स्वरूप में अपने आप को ही अभिव्यक्त करने वाली श्री राधा हैं उन राधिका के वे परम बल्लभ होकर के विराजमान हैं और गोपी जन बल्लभ कहकर के करके ये दिखाया गोप की लीला में लीला में अर्थ होगा कि कोई लीला में किसी गोप की प्रिया उसके बल्लभ अर्थात पर किया उपत्ति से प्रीति करने वाली ये गोपी जन बल्लभ का अर्थ होगा गोपी कहने से ही वो है तो किसी दूसरे की भार्या। परंतु तो उसका बल्लभ कोई दूसरा है इसका मतलब है कि बारे मानता पूर्वक वो प्रीति करती हुई विराजमान है तो वहां पर उत्कृष्टता पर की अभाव से अत्यंत अत्यंत प्रकट होगी ऐसे श्री श्यामचंदर उनका हम विचार करें तो जितने भी मंत्र उन मंत्रों में कहीं मंत्र को करने के पहले कुछ चीजें आवश्यक होंगी जैसे न्यास न्यास करोग फिर मंत्र जो है वे कहीं ना कहीं शापित हैं उनका शाप मोचन फिर क्योंकि उन मंत्रों में कहीं वैदिक बीज लगे हुए हैं इसलिए उनकी पवित्रता उसका विशेष रूप से ध्यान कौन से काल में उनका प्रयोग किया जाएगा इसका रूप से ध्यान, और स्वाहा कह कहकर के नामात्मक होने पर भी स्वाहा और भी मंत्र से युक्त होने पर उनका उच्चारण हरेक अवस्था में नहीं किया जाएगा अपवित्र अवस्था में अशुचि की अवस्था में नहीं किया जाएगा इसलिए उनमें विचार है परंतु तो श्री हरिनाम मंत्र उनमें तो कोई काल का विचार ही नहीं जो वैष्णव दीक्षा के मंत्र हैं उन वैष्णव दीक्षा के मंत्रों में भी पात्र का विचार नहीं है जीव मात्र का उनमें अधिकार श्री रामानुज भगवान कहते हैं सर्वे प्रभु अधिकारी सभी लोग शरणागति के अधिकारी होकर के विराजमान तो इनका पालन करते हुए साधक विराजमान हो के अधिकारी सभी लोग हैं इसका विचार करते हुए साधक विराजमान हो तो इनको तो ये मंत्र विचार ये मंत्र विचार होगा तो ये पांच छह चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं फिर मंत्र जो है उसको करने के पहले देवता का ध्यान सब कुछ ध्यान करना पड़ेगा परंतु श्री हरे कृष्ण मंत्र उनका उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं भी बिना ध्यान करते हुए भी सीधे सीधे भी नाम का उच्चारण कहीं किया जा सकता है चलते बैठते उठते इनको नाम का उच्चारण किया जा तो मंत्र विचार इनमें भी कही कहीं ना कहीं विचार ये करना पड़ेगा कि इन मंत्रों में भी क्योंकि वैदिक मंत्र है गोपाल तापनी उपनिषद में दिया गया उपनिषद का मंत्र है अष्टादशाक्षर मंत्र या दशाक्षर मंत्र इसलिए उसका जप करते समय साधक को कहीं ना कहीं कुछ वैदिक जो विधि है उनको जरूर पालन करना चाहिए यद्यप न्यास इनकी आवश्यकता नहीं है विनियोग की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसे कहीं पवित्र होकर के ही उन मंत्र का जप करना चाहिए एक बार कर लिया बस विनियोग दीक्षा काल में फिर इसके बाद में उसकी आवश्यकता नहीं है नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्र विचारण यह मंत्र विचारण की अब मंत्र में भी अमुख मंत्र अमुख फल को प्रदान करने वाला अमुख मंत्र अमुक फल को प्रदान करने, करने वाला ये विशेष विचार किया गया परंतु ये मंत्र स्वतः सिद्ध है अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है श्री गोपाल मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है इसलिए उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जप करने के बाद में वापस हवन किया जाए उसकी भी आवश्यकता नहीं है अन्य मंत्र जप करने के बाद में हवन करने की आवश्यकता होती है तब जाकर के वे सिद्ध होते हैं परंतु पुरानी परंपरा ऐसी रही कि गोपाल मंत्र का हवन भी करते द्वाल शागर मंत्र से हवन करेंगे गोपाल मंत्र का हवन कभी करो कभी नहीं करो गोपाल यज्ञ है तो वहां पर तो किया जाएगा गोपाल यज्ञ हो रहा है परंतु जब करने के बाद में हवन किया जाए ये भी अनुवाद नहीं तो ये मंत्राली सिद्धि शोधन मंत्र की सिद्धि और शोधन इनकी आवश्यकता नहीं है तो संक्षेप में मंत्र सिद्धि के विषय में यहां पर प्रसंग आया तो मंत्र सिद्धि के विषय में कुछ चीज ध्यान रखनी है वो ये कि ये मंत्र किसी को भी दिए जा सकते हैं इनमें अधिकार का विचार नहीं है वैष्णव दीक्षा किसी को भी दी जा सकती है स्त्री शूद्र द्विजाति सबको कोई भी हो सबको भक्ति का अधिकार है मंत्र दिए जा सकते हैं एक बात फिर मंत्र में विनियोग अन्न इनकी आवश्यकता नहीं है इनके बिना भी किए जा सकते हैं फिर मंत्र में शाप मोचन की आवश्यकता नहीं है ये अपने आप ही शाप से मुक्त होकर के ही ये विराजमान है फिर चौथी बात वैष्णव जो दीक्षा के मंत्र हैं उन वैष्णव दीक्षा के मंत्रों में मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ये मंत्र स्वतः ही सिद्ध होकर के विराजमान है इनका भी तुम विचार करो और भक्ति के सभी अधिकारी हैं इसका तुम विवेचन करो तो मंत्र आदिशोधन इसका निरूपण तो इनमें यह मंत्रों का मुख्य जो फल है वो मुख्य फल मंत्राधि शोधन का एक तात्पर्य है कि मंत्र का मुख्य फल कृष्ण प्रेम सेवा प्रदान करना है दूसरी वस्तुओं को प्रदान करना ये नहीं मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्धादि शोधन अधिक्षा दीक्षा का भी तुम विचार करो दीक्षा में दिव्यता प्रदान करना और पाप का क्षय करना यह दीक्षा का अर्थ है दिव्य तो संक्षा उनके पांच संस्कार है दीक्षा में उन पांच संस्कारों के द्वारा साधक को दीक्षा प्रदान करें। सबसे पहले दीक्षा की विधि यह है कि शिष्य आकर के गुरु से प्रार्थना करे कि मारे मेरा संसार बंधन दूर करो इसके लिए मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं मुझे अपनी शरणागति में ग्रहण करो ग्रहण करें स्वीकार करें तब श्री गुरु उस शिष्य को स्वीकार करेंगे और फिर गुरु पांच संस्कार करेंगे पहला संस्कार है उसका प्रोक्षण करके जीव का स्नान करा करके सबसे पहले नाम उसे कोई वैष्णव संबंधी नाम देंगे कि आज तेरा नया जन्म हो रहा है और व्यवहार सिद्धि के लिए नाम की बड़ी आवश्यकता है नाम नहीं होते तो हम कोई व्यवहारिक सिद्धि नहीं कर सकते हैं तो व्यवहार की सिद्धि करने के लिए नाम आवश्यक है जो किसी को बुलाया जाएगा कोई चीज कोई सामने आ जाएगा कोई चीज मांगी जाएगी दूसरी चीज ला करके दे दी जाएगी इससे प्रत्येक वस्तु का कहीं ना कहीं नाम देना पड़ेगा कि ये अंगोचा है ये दुपट्टा है ये माला है ये चश्मा है नाम नहीं होगा तो किसी की व्यवहारिक सिद्धि नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की सिद्धि नहीं होगी तो वैष्णव संबंधी नाम फिर दूसरी माला तुलसी की माला उसको धारण कराई माला धारण कराते ही उसका शरीर चिन्ह में हो गया जैसे तुलसी डालते ही हलवाई की दुकान की मिठाई प्रसाद बन जाएगी ठाकुर जी के संत की दृष्टि में आते ही ऐसे ही तुलसी माला धारण करने पर हमारा ये जो पांच भौतिक शरीर है ये चिन्ह हो जाएगा इसलिए तुलसी माला दूसरी चीज होगी माला नाम माला तीसरी चीज है मुद्रा मुद्रा का तात्पर्य है कृष्ण चरण चिन्ह उनको मस्तक के ऊपर अंकित करना तिलक ये हो गया मुद्रा मुद्रा के बाद में चौथी चीज है मंत्र मंत्र माने रहस्य जिसको जो अत्यंत मूल्यवान हो जिसको छिपा करके दिया जाए और छिपा करके रखा जाए उसका नाम है मंत्र ठाकुर मंत्र के रूप में ही विराजमान है मंत्र और कृष्ण इन दो में कोई अंतर नहीं है नाम और नामी दोनों जैसे एक ऐसे मंत्र और मंत्र के देवता दोनों एक होकर के विराजमान है मंथ और पांचवी चीज है योग योग का मतलब है कि गुरु शिष्य को जो विभिन्न नियम हैं उन नियमों को बताएगा यो तो नियम 101 सौ एक है हर वक्त विलास में नया कौन कौन नियम बताए गए हैं परंत मुख्य रूप से जो गुरु जी हैं वो ये कहते हैं भाई सात्विक भोजन करेगा अभक्ष दरा इनका त्याग करेगा उन्मुक्त सेक्स उसका त्याग करेगा कहीं जीव हिंसा उसको यथासाध्य त्याग करते हुए विराजमान होगा एकादशी का पालन करेगा नाम जप करेगा इत्यादि जो नियम है चार पांच नियम उनको विशेष रूप से गुरुजी जी बताएंगे यही योग है कि क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन के व्यवहार इनको अपनाते हुए साथ विराजमान तो दीक्षा अब प्रातः स्मृतिकृत्य शौच आचमन इनका भी तुम वर्णन करो प्रातः काल जैसे उठे उठने के साथ ही साथ सबसे पहले करदर्शन कराग्रे बस ने लक्ष्मी का नदी सरस्वती कर किया कर करके माथे के ऊपर हाथ लगाया श्री गुरुदेव का कहीं स्मरण किया श्री भगवत चित्र कहीं बराइमान है चित्र का दर्शन किया ये प्रात स्मरण प्रातः स्मरण करने के बाद में एक बार उठ के हाथ धोकर के चरण धोकर के बैठ गए अपने माला करने के लिए बैठे सुबह उठ के माला करने के लिए बैठे एक बार उठ के नाम जप नाम जप करती हुई तो प्राथम तो प्रातः स्मरण में श्री गुरुदेव की वंदना धाम की वंदना श्री प्रियालाल की वंदना वैष्णव की वंदना इनको करते हुए और कर दर्शन करते हुए साधक बिराजमान अब ये नित्य जो क्रिया है वो नित्य क्रियाओं का वर्णन हैं फिर इसके बाद में अपना कुछ माला जप हो गया जरूरी नहीं कि स्नान करके करें हाथ पंद धोकर के अपने रहे हैं शैया के ऊपर बैठकर कर रहे हैं नाम जब करें नाम जप में है फिर इसके बाद में शौचित्य आदि जो है वो शौचित्य आदि से निवृत्त होकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके फिर बैठे अब उसमें प्रातः स्मृति करते प्रातः स्मृति शास्त्रों में जो वर्णन किए गए उन स्मृति शास्त्रों के वर्ण कर्मों कर, को भी साधक करे इनमें जो शौच उनके सम्य साथ में विशेष रूप से हाथ धोना पहले बाया हाथ जो है उसको कई बार फिर दायना हाथ उसको कई बार इनको धोना तो इस प्रकार पांच या ग्यारह है ऐ तो संख्या तो और लंबी परंतु तो उतना संभव नहीं परंतु तो एक प्रयोगत्मक रूप में जितना मैंने अच्छी तरह से शुद्धि हो जाए उस प्रकार शुद्धि रखते हुए माने हाथ धो करके कुल्ला करने पर अच्छी तरह से मुंह स्वच्छ हो जाए बस इतना ही पर्याप्त है वो संख्या तो बहुत ज्यादा बताई गई तो मैंने उनको मैंने परंतु तो, मुख अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए और फिर होने के बाद में फिर स्नान स्नान में भी जितने भी तीर्थ हैं उनका कहीं आह्वान करके उन तीर्थ के जलों से स्नान करें। अपने बाथरूम का भले एक मग्गा है उसमें भी गंगा यमुना सरस्वती सब आ जाएंगी स्मरण करने से और भारतीय नदियों की इससे ऐसी अः कृपालता है कि एक मग्गा में भी जिसने कभी जीवन में कावेरी देखी नहीं कहा है वो गोदावरी कभी देखी नहीं कि कहा है नक्शे में भी जिसको पता नहीं है वो भी ये कह रहे कि गंगे जमने चाहिए वो गोदावरी सरस्वती वो सारी नदियां सारी उसमें आ जाएं और उनका स्नान करते हुए विराजमान हो बाह्य अभ्यंतर शुचि इन दोनों को स्नान करते हुए विराजमान हो इस तरह से शौच आचमन इनको करते इनके नियमों को भी कहीं बताए इससे शरीर का स्वास्थ्य रहेगा इस प्रकार स्मृति के बहुत सारे जो प्रसंग हैं उन बहुत सारे प्रसंगों को यहां पर कहा गया और विशेष रूप से आ, जो मंत्र दीक्षा देना उस देने वाले को भी बड़ा भारी पुण्य फल है और ग्रहण करने वाले को भी बड़ा पुण्य फल है इनको ग्रहण करते हुए साधक साधकमान हो की जय गौर ओम वाले मंत्र बोलवि हाँ अधिकार है हाँ जनू हाँ, हाँ, हाँ, जिसका हो गया हो परंतु वैष्णव तो मंत्र में सबका अधिकार वैष्णव में सबका अधिकार हो गया ये ये ये अंतर ये अंतर है हाँ संबोधन करके चतुर्थी पुराने शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन नहीं है परन्तु कृपा करके भक्ति ठाकुर जी इस तत्व को कहीं विशेष रूप से उन्होंने कहीं और अपनी चेतन चत की टीका में उनकी जो टीका है चेतन चत की उसमें इसे संबंध तत्व तो, तो और प्रयोजन तत्व इनके देवता के पंथ बड़ सुंदर है ये तो तीनों एक ही हैं और तीनों तीनों ही पदार्थ प्रदान करने वाले पंथ तीनों को उन्होंने अलग अलग करके भी इसमें और वो कही कहीं अधिक कृष्ण की अपेक्षा गोविंद कहीं स्पेसिफिक हुए और गोविंद की अपेक्षा गोपीज बल्ला और भी ज्यादा स्पेसिफ़िक है है तो ये ये ना। हाँ दिया स्त्री हाँ नहीं तो। हो वैष्णव मंत्र होने के कारण उनका अंकाले और दिया ही जाता है सभी को सभी को माने दिया ही जाता है वो वो दिया जाएगा सबको सबको स्त्रियों को भी गोपाल मंत्र जपने का और दीक्षा का पूर्ण अधिकार केवल हरे कृष्ण मंदिर का ही नहीं उनको पूर्ण अधिकार हाँ हा, वे अपने समय चक्र में टाइम में गोपाल मंत्र क्योंकि वैदिक है इसलिए उसको उस समय नहीं करें उस समय हरे कृष्ण मंद करें फिर इसके बाद में तीन दिन के बाद में फिर वे अः उसको करें बसी तो ये इतना सांतर है नहीं तो वो अः मैंने उनको अधिकार प्राप्त है अधिकार प्राप्त है ध्रुव जी बालक है उतने संस्कार नहीं हुआ है परंतु तो ध्रुव जी को प्रणव सहित ओंकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया आव मो और माने वासुदेद माने शरणागति इसके अलावा और कोई मेरे पास में साधन नहीं है और माने जीव ये जीव आपकी शरणागत है ये प्रणव हो गया मूल मंत्र और इसी का विस्तार फिर कहा गया कि हम किसको आ, किसकी वंदना करेंगे न महा माने न माने मैं अपने सारी दैहिक वस्तुओं को आपको समर्पित कर रहा हूं और मा माने अपने अभिमान को समर्पित समर्पित कर रहा हूं न मा माने संबंध ममता तो और माने अहमता तो अहमतास्पद और ममतास्पद दे दैहित और दे इन दोनों को मैं आपको समर्पित करता हूं नमा अब भगवती कह करके अब और जो कहा वो अभी अमी है आ और आ दोनों है आ माने राधा ने और अमाने श्रीकृष्ण आमाने लक्ष्मी और अमाने श्री नारायण तो आऊ तो म औ, और ऊ आ, आ दोनों को मिलाकर के एक शेष बंद में अ ही रह जाएगा अर्थात लक्ष्मी नारायण दोन प्रिया जी के सहित में श्याम सुंदर उनकी वंदना कर रहा हूं उनका मतलब है उनके अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है मा माने जी इनको मैं ठाकुर जी को संबंध करता पता हूं तो भगवते कह करके आप षडेश्वर्य से परिपूर्ण होकर के विराजमान है और वासुदेव होकर के विराजमान है यहां पर वासुदेव का तात्पर्य है कि जो सबके भीतर विद्यमान होकर के विराजमान हो उसका नाम है वासुदेव तो ये द्वारसाक्ष जो मंत्र है वो द्वारसाक्षर मंत्र और उसमें वासुदेव ये चतुर्थी भक्ति करके मैं अभी तक गलत जगत को अपना समझ रहा था परंतु ये मेरा नहीं है ये आपका ये अपने अभिमान का त्यागर ये चतुर्थी का है एक के अधिकार की निवृत्ति हो करके दूसरे के अधिकार की स्थापना तो ओम में हुआ और आ आ और ओ जैसे हंसी चौ हंसव एक शेष रह जाएगा ऐसे ही आ और अनमें अ ही बचेगा। तो बच उ, उ, उ, म उ का मतलब है साधन म माने जीव अब जीव में न पुरुष है न स्त्री है स्त्री पुरुष होना ये देह के धर्म है आत्मा के धर्म में नहीं है इसलिए सामान्य रूप में सभी आत्माओं को पुण्य कहा गया आत्म शब्द का पुण्य प्रयोग होता है तो म जीव वह आपकी ही शरणागत है अब कौन की शरणागत है उन आपकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो भगवते भगवत स्वरूप होकर के ईश्वर्य से युक्त हैं और वासुदेव मैं सबके भीतर व्याप्त होकर के विराजमान हैं, उनको हम और चतुर्थी विभक्ति आय कह के दिखलाया कि हम उनके आपको अपने अधिकार की समाप्ति करके हम समर्पित कर रहे हैं तो ये वासुदेव मंत्र दे दिया तो चतुर्थी भक्ति में समझेंगे चतुर्थी आया कृष्ण के गोविंद के हैं गोपीचंद वल्लभ चतुर्थी विभक्ति में हम अपने देह दे, दे ही इनको आपको समर्थित करते इस बात को ये ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स दैट कैन बी गिवन दैट कैन बी गिवन बाय एनीवन बट इफ हीज दिस्टिक ऑफ दैट Uh, uh, and he is uh, appropriate for that then he can give it so uh, eligibility should be there so if the eligibility is not found then uh, it will not be given by anyone should not be uh, given by anyone and that will not be uh, very much effective also though the mother is itself uh, very mature factor and full of potentiality even then it should not be given uh, it should not be taken by anyone so so so if a person then it will be be taken so eligibility should be, uh, is required there yes yes yes yes, yes. even female female can and and and in uh, the guru parampara of Sri, uh, Prahu, there are so many who who has given and who has given considered as uh, the guru. And they गुरु एंड देर गुरु जन्नवी मतलब so there also good so uh, uh, it is not because uh, the gem is neither of any gender neither is female neither is male uh, gem is the gem in the same way so uh, it is given by gem by two gem so <laughs> so there is no consideration of uh, any gender gender is not given to babies Yes, yes, yes. Because that is that is that is Vedic month. So, so in Vedic mantra, it is uh, uh, the restrictions are there. But in the Vaishnav month, uh, as they these are related to the Jayamudham, not of, to the physic or body. So, so it can be given by all. Yes, it's blind kai. Yes, so blind kai that that is uh, uh, that is not uh, uh, ladies are not uh, eligible to that. But in the radio we hear always. Ah, yes yes, yes, yes, yes, yes. This is Arisomaji. <laughs> they they chat and they uh, do the question of kai uh, thinking, but not, that is not problem. And because Shruti parampara is always uh, while it is. Uh, uh, initiation initiation by initiation it, it is done to a person person so unless a person has इनिशिएशन बाई इनिशिएशन इट इज टू ए पर्सन सोर्सन एलिजिबिलिटी कुछ मंत्र ऐसे हैं जो शापित हैं जैसे अन्य जितने भी मंत्र वे शापित हैं परंतु तो वैष्णव दीक्षा के जो मंत्र हैं वे शापित नहीं वैष्णव दीक्षा के जो मंत्र हैं वे शापित नहीं है और उनको शाप मुक्त करने के लिए जैसे गायत्री इत्यादि जो मंत्र हैं वे भी कहीं ना कहीं शापित हैं और गायत्री मंत्र का कर जप करने के पहले कहीं ना कहीं अंगन्यास कलन्यास या ये विनियोग करना पड़ेगा तो कश्यप ऋषि का कहीं स्पर्श करते हुए स्मरण करते हुए विनियोग करना पड़ेगा तो तब तो वे मंत्र कहीं कीले की सारे मंत्र जो है वो कीलित है अन्य मंत्र परंतु तो श्री हरिकृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र या नारायण मंत्र ये मंत्र कीलित नहीं है इनको दिया, दिया। और शाप मोचन की आवश्यकता नहीं तो तो है सिद्ध का मतलब है अपने आप सिद्ध हैं अपने आप सिद्ध हैं हमको उनको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा हमको उनको प्योरिफाई और उनको पुँग पुँग जो पोटेंशियल थी उनसे युक्त नहीं करना पड़ेगा वे अपने आप नेचुरली वे अपने आप में ग्लोरिफाइड और प्योरिफाइड परफेक्ट यस इट मे बी से इन पे बट सम ऑफ़ द मंथ Of that evening, okay. and some of the month, maybe of uh, uh, any other. So, if they are uh, uh, chanted and they are uh, done for any desire to fulfill any desire, okay. then it is required according to that uh, stream, that way, uh, that sampradaya. Uh, they do it, but uh, uh, while we are doing it. As a Jayadharm, then we will not do those ah unenlightenedness. Krishnaantha, is this ahae is Brahman web part of Vaishnava Diksha? Is it? Ah, okay. This is this is my this is my this is my duty. Don't worry. Ah, very, very. मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि हमारी बेटी ये बिल्कुल हिंदी बोल रही है और ये हिंदी पढ़ रही है, ये बहुत की बात है।, <laughs> बहुत आते है। और बराबर हिंदी पढ़ रही है और हिंदी समझ रही है आप लोग सब समझते हैं केवल एक्सप्रेक्ट अभिव्यक्ति की कुशलता के कारण आप ऐसा बोलते तो ये बड़ी बड़ प्रसन्नता है हाँ तो बेटा तुम्हारा प्रश्न हाँ Oh, and is the Brahmin's breath part of Vaishnava diksha? Hey, didn't mention. Hey, Brahman? Brahmin's breath. Brahmin's thighs. Opened? Yes, opened. Yes, yes. No, that is not a part of a diksha. It should not be considered as the part of diksha and essential part of a, uh, diksha. The text or uh, man in diksha. it is not uh, a essential part it is optional and it is conditional if the person has taken part in uh, trivar brahmana kshatriya and vaishi then only he will get uh, yajopavit and otherwise not so yajopavit is not a part of baishya uh, diksha but normally while श्री डी डिटी दर्शिप by डिटी इज प्राण प्रतिष्ठित मंत्रिक mantra से सो वैदिक mantra से वैदिक mantra से यदि प्रतिष्ठा हुई है तो शास्त्री की आज्ञा के अनुसार यदि कहीं राग मार्ग से सेवा न होकर विध मार्ग से सेवा करने के लिए यदि ठाकुर की प्रतिष्ठा हुई है श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई है तो उस समय विशेष रूप से यज्ञोपवीत की आवश्यकता है और यज्ञोपवीत नहीं है तो अः डिटी पूजा वो नहीं होगी यज्ञोपवीत होना चाहिए यज्ञोपवीत का तात्पर्य है यज्ञ माने ब्रह्म सर्व उप मीन्स उनका अंश होकर के उससे अभेद होकर के जो अद्वैत है इन टिटी उस अद्वैत को धारण करते हुए उप बीती माने मैं उनसे परिवृत्त होकर के विराजमान हूं आई एम सराउंडेड बाई दैट मैं उनसे आवृत्त होकर के विराजमान हूं यह हुआ उप बीती या जो उपनयन उपनयन एक अलग चीज है उपभीति का मतलब है कि वो जो उसने यज्ञोपवीत धारण किया यज्ञ उप यज्ञोपीत यज्ञ तीन शब्द हैं यज्ञ का मतलब है ब्रह्म उप माने उनसे अभेद होकर के या उनका अंश होकर के मैं स्थित हूं और बीत माने उनसे मैं सराउंडेड ब्रमिके। ये, ब्रमिके से मैं और में भी जो चार हैं उनके ऊपर जो है उसको चौसठ चौह वो उसका मेजरमेंट है और यदि हम अपने आप को किसी थ्रेड से नापे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने उंगली के चार अंगुल चौसठ जो अंगुल है उस चौथ अंगुल की ही उसकी लंबाई होती है तो वो एक तरह से एक प्रतीक है कि ब्रह्म हमको सभी ओर से ढाके हुए है और हम ब्रह्म के भीतर ही निवास कर रहे हैं सो ये उसके जो उसकी लंबाई है यज्ञ पवित की वो यज्ञ की लंबाई भी कहीं तो ये बात एक प्रतीक के रूप में हम धारण कर रहे हैं कि हम ब्रह्म से तो करके होकर के ग्र है ब्र से से है ब्रह्म के ही अंश तीन चीज एंडल ऑफ ब्रम आर लीन आउट ऑफ ब्रह्म एंड लिविंग इन ब्र वी आर ऑल्सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई ब्रम्ञ उपीत ये यज्ञ यज्ञ उपबीत इसका यह या अर्थ हुआ यदि माने ब्रह्म माने अभेद अभेदीत माने अभ इस तरह से हम हाँ तो उसका है ना माने जीव ब्रह्म और कहीं प्रकृति प्रकृति जीव ब्रह्म ये तीन तत्व ही हैं तटस्था शक्ति बहिरंग शक्ति और स्वरूप शक्ति इन तीनों को या प्रिया लाल होशाय चलिए इस रूप में हम तीन ती, ती धारण करते एक धारण नहीं करते हैं एक जो, जो सूर्मा है जो है वे एक धारण करेंगे जो नहीं नहीं है नहीं है वे <laughs> अंगत्य को ग्रहण करेंगे तो जो सूरमा है वीर है तो वे अपने निज साधन के बल पर आगे चलेंगे वो वो वाक है तो कोई लोग एक माला धारण करते हैं परंतु सभी वैष्णव दो माला जय हो लो भैया आधार सब आधार आ जाएगा सब आ आ जाए सबके आजाग आध्याय गौर गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमि गोविंद जय राधा